ने फोन पर माँ की आवाज सुन ली थी विक्रांत को लेकर उसकी गलतफहमी और ज्यादा बढ़ चुकी और फिर उसने उससे फोन रख दिया। ने अपनी अजीब सी नजरों से देखा लेकिन उन्होंने इस तरह बिल्कुल नहीं दिया वो तो अपने बेटे के लिए अच्छी बहु पाकर खुश हो रही थी लेकिन अब विक्रांत के सब्र की सीमा पार हो चुकी थी अब वो किसी भी सूरत में यहाँ कॉफी हाउस में बैठकर माँ के साथ लड़की नहीं पसंद कर सकता था तो उसने किसी तरह से माँ को ले जाकर अंदर चेयर पर बैठाया और फिर मौका देख कॉफी हाउस से बाहर निकला है। इस वक्त उसका दिमाग सिर्फ बैंक मर्डर केस पर लगा हुआ था विक्रांत को पता था कि इस वक्त केस को सॉल्व करने का पीक टाइम चल रहा है और इस वक्त पल भर की भी देरी किसी की जान जाने का कारण बन सकती है विक्रांत को आज अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में पहाड़ नहीं मिला था फिर भी ना जाने क्यों विक्रांत को ऐसा लग रहा था की अदृश्य शक्ति उसे कोई बड़ा क्लू देने की कोशिश कर रही है ना जाने क्यों विक्रांत को आकृति के गायब होने की खबर मिलना महज कोई इतफाक नहीं लग रहा था उसे ना जाने क्यों दिल में ऐसा लग रहा था कि आकृति के गायब होने का कनेक्शन बैंक के मर्डर केस से जरूर है हालांकि नैना ने, ने, ने बताया था कि पिछले एक महीने में मुंबई के भीतर दर्जनों लोगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है लेकिन जितने भी लोग गायब हुए है सबके गायब होने के पीछे का एक कारण समझ आ रहा है जैसे की कुछ बच्चों की किडनेपिंग हुई है कुछ टीन बच्चे गायब हुए हैं कहीं किसी क्रिमिनल को गायब किया गया है या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग भी गायब हुए हैं लेकिन आकृति की उम्र तो 35 साल थी और उसके गायब होने के पीछे का मकसद समझ नहीं आ रहा है ऐसा भी नहीं कि वो कोई बहुत पैसे वाली थी और फिरोती मांगने के लिए उसे किडनेप किया गया क्यूँकी विक्रांत अक्सर केस को अचानक से सोल्व करके रख देता है इसलिए राघव और जतिन उसकी कोई बात कभी टालते नहीं विक्रांत के कहने पर उन्होंने आकृति महाजन के केस को बेहद सीरियसली लेते हुए काम करना शुरू कर दिया था राघव ने आकृति का केस हैंडल कर रहे पुलिस टीम से कांटेक्ट करके सारी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल ली थी पुलिस के अकॉर्डिंग आकृति अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती थी वो कभी अपनी ड्यूटी स्किप नहीं करती थी ऐसे में उसके अचानक से गायब होने के पीछे का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था जब पुलिस ने ट्रेवल एजेंसी का सर्विलांस वीडियो निकलवाकर डिटेल में जाँच करनी शुरू किया फिर तो उन्हें और भी अजीब लगा आकृति महाजन के पेरेंट्स ने बताया कि जिस दिन वो गायब हुई उस दिन कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं हुआ न ही आकृति के बिहेवियर में ऐसा कुछ लगा कि वो किसी मुसीबत में है उन्होंने बताया कि रोजाना की तरह उस दिन भी आकृति सुबह तैयार होकर घर से ऑफिस जाने के लिए निकली उस दिन भी वो रोज की तरह सिटी बस से ऑफिस गई और फिर उसके बाद नहीं लौटी बाद में पुलिस आकृति के ऑफिस में गई थी वहाँ आसपास के एरिया का पूरा सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगार डाला था आकृति जिस ट्रेवल एजेंसी में काम करती थी उसके मेन गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि आकृति ऑफिस के भीतर दाखिल हो रही है लेकिन ट्रेवल ऑफिस के भीतर लगे किसी भी कैमरे में उसकी कोई फुटेज नजर नहीं आ रही मतलब वो एंट्रेंस गेट से ऑफिस के भीतर तो जाती दिख रही है लेकिन अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रही पुलिस ने ऑफिस में काम करने वाले सभी वर्कर्स से भी पूछताछ की थी लेकिन किसी ने भी उस दिन आकृति को ऑफिस के भीतर नहीं देखा था ये सब जानने के बाद विक्रांत दंग रह गया उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था अब तो उसे पूरा विश्वास हो गया था कि आकृति महाजन का गायब होना बैंक के मर्डर केस से ही रिलेटेड है लेकिन जो बात विक्रांत को परेशान कर रही थी वो ये थी की आखिर कातिल ने आकृति को गायब कैसे किया वो ऑफिस के एंट्रेंस के सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रही है लेकिन अंदर नजर नहीं आ रही है इसका मतलब एंट्रेंस गेट से ही वो कहीं गायब हो गई भला ऐसे कैसे हो सकता है आखिर उसने ऐसा किया कैसे? क्या हो सकता है? कहीं तो पुलिस धोखा खा रही है कुछ तो गड़बड़ है विक्रांत अपने फोन में आकृति की फोटो बड़े ध्यान से देख रहा था वो बहुत खूबसूरत थी विक्रांत मनी मन सोच रहा था की अगर ये लड़की बैंक के मर्डर केस से रिलेटेड है तो फिर जरूर कातिल ने इसे कहीं छुपा रखा होगा उसने इसे बिना खाना और पानी के बांध कर रखा होगा और अब तक तो इसे गायब हुए दो तीन दिन हो चुके हैं हो सकता है यह कतिल कोई जादूगर थोड़ी ना है जो अचानक से किसी को गायब कर सकता है ऐसा कैसे हो सकता है जरूर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती कर रहे हैं कुछ पल तक मन में विचार करने के बाद देव ने राघव से कहा राघव मुझे ऐसा लग रहा है की इस लड़की के बारे में हमें उसके ऑफिस से ही पता चलेगा हमें वहां जाकर आसपास के एरिया का भी सीसीटीवी फुटेज खंगालना होगा और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी करनी होगी तभी हमें कुछ पता चलेगा। और जतिन बोल बड़ा, हमें के रिलेशन के बारे में भी पता लगाना वहां से भी कोई कनेक्शन मिल सकता है सही कह रहे हो विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इस वक्त तो उसे गायब हुए लोगो को ढूंढने के नॉर्मल प्रोसेस ही फॉलो करना था चलो फिर चलते है राघव ने कहा लेकिन विक्रांत तुम अब टीम लीडर हो तुम ऑफिस जाओ ये फील्ड का काम हमें करने दो लेकिन विक्रांत को ऑफिस जाकर बैठने का आइडिया पसंद नहीं है उसने राघव से कहा कि मैं ऑफिस बैठकर क्या करूंगा मैं भी चल रहा हूं ज्यादा लोग रहेंगे अच्छे से काम कर पाएंगे हमें जल्द से जल्द आकृति महाजन का पता लगाना है दरअसल विक्रांत इस वक्त ऑफिस इसलिए भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां उसकी मुलाकात नैना से होगी और फिर नैना उससे हजार सवाल करेंगे जिसका जवाब विक्रांत के लिए देना अभी थोड़ा मुश्किल है ऐसे में नैना से बचने के लिए यही बेहतर था कि वो जतिन और राघव के साथ मिलकर केस के इन्वेस्टिगेशन पर ही काम कर ले विक्रांत की बात सुनने के बाद राघव भी उसे दोबारा से मना नहीं कर सका फिर ये तीनों लोग सीधे ही ट्रेवल एजेंसी के ऑफिस पहुँच गए वहाँ पहुँच इन लोगों ने एक एक सीसी कैमरे के फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया विक्रांत इस वक्त ऑफिस बिल्डिंग के हॉल में ही खड़ा था यहाँ वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था वीडियो में साफ दिख रहा था कि आकृति ऑफिस के भीतर दाखिल तो हो रही है लेकिन ऑफिस के अंदर ये किसी भी कैमरे में वो नजर नहीं आ रही थी विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया भला ऐसे कैसे हो सकता है जब वो एंट्रेंस गेट से एंट्री कर रही है तो फिर इसके बाद गायब कहा हो जा रही है ये तो बिल्कुल असंभव है वेट जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जिसे कोई देख नहीं पा रहा है विक्रांत ने मन ही मन सोचा इसके बाद वो बार बार वीडियो को प्ले करके उसे ध्यान से देखने लगा लगभग बीसों बार उसने इस वीडियो को देखा लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फिर विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया वो आकृति के ऑफिस में घुसने के सीन को रिएक्ट करने के लिए खुद ही ऑफिस के एंट्रेंस गेट पर गया और फिर जैसे जैसे आकृति कदम बढ़ाते हुए ऑफिस में घुस रही थी ठीक वैसे ही वो भी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा उसे देखा की एंट्रेंस गेट पर दो कैमरे लगे हुए थे विक्रांत ने अपने अदृश्य डिटेक्टर की मदद से इन दोनों कैमरों की डिटेल निकाल ली उसे कैमरे के लेंस में कवर हो रहा एरिया भी पता चल गया एंट्रेंस गेट का एक किनारा किसी भी कैमरे में कवर नहीं हो रहा था विक्रांत ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि आकृति एंट्रेंस गेट से घुसने के बाद इस एरिया में आ गई होगी तभी वो सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आ रही है लेकिन इसके बाद इसके बाद वो कहा गई होगी विक्रांत ने फिर से अपने डिटेक्टर की मदद से बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट का पता लगाया फिर उसे पता चला कि बिल्डिंग के एंट्रेंस के बाद कई सारी ऐसी जगह थी जिसे सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं कर रहा था वो इस तरह के सभी ब्लाइंड स्पॉट पर जाकर निरीक्षण करने लगा तभी विक्रांत को एंट्रेंस गेट के बगल से निकलता हुआ एक कॉरिडोर दिखा इस कॉरिडोर एरिया को भी सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं कर रहा था लेकिन आकृति इस एरिया में क्यों जाएगी ये बात विक्रांत को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ये कॉरिडोर इस बिल्डिंग में मौजूद दूसरे ऑफिस की तरफ जा रहा था दरअसल जिस बिल्डिंग में, ये के के बिल्कुल अपोजिट में जा रहा था इसलिए आकृति का इस तरफ जाना थोड़ा अजीब लग रहा था खैर विक्रांत कॉरिडोर से होते हुए दूसरे ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा इस कॉरिडोर में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था कुछ कदम चलने के बाद कॉरिडोर के बाई तरफ एक बड़ी सी सीढ़ी दिखाई पड़ी ये बिल्डिंग से इमरजेंसी एग्जिट करने के लिए बनाई गई थी लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसका इस्तेमाल बहुत दिनों से नहीं किया गया है संदेह की बात यह थी कि इस सीढ़ी के लिए भी कोई सर्विलांस कैमरा नहीं लगा हुआ था